आर्यानय प्रथम प्रकाश अठाईसवा मंत्र मूल स्तुति ओषिर्ि पूर्वजा ईशान ओजसा इंद्र चोस्कूय सेवसुगेद 5 8 17 41 व्याख्यान हे ईश्वर ऋषि सर्वज्ञ पूर्वजा और सबके पूर्वजों के अद्वितीय ईशान ईशन करता, अर्थात ईश्वरता करने वाले ईश्वर तथा सबसे बड़े प्रलयोत्तर काल में आप ही रहने वाले ओ जैसा अनंत पराक्रम से युक्त हो हे इंद्र महाराजादिराज चोश कु यसे वसु सब धन के दाता शीघ्र कृपा का प्रवाह अपने सेवकों पर कर रहे हो आप अत्यंत आर्द स्वभाव हो पदार्थ ऋषि ही सर्वज्ञ ही निश्चय से पूर्वजा सबके पूर्वजों के असी हो एक अद्वितीय ईशान ईशन कर्ता सबसे बड़े प्रलयोत्तर काल में रहने वाले ओ जैसा अनंत पराक्रम से युक्त इंद्र हे इंद्र महाराजाधिराज चोश कुयसे दाता हो अपने सेवकों पर कृपा कर रहे हो वसु सब धन के कृपा का प्रवाह अन्वय हा। हे ईश्वर तम हि ऋषि पूर्वजा असी ओजसा एक ईशानो हे इंद्र इंद्रमहाराजाधिराज तम स्वेवकेो वसु चोष्कूयसे